की जो, जो, जो खर्चे खर्चे घड़े बड़े बिन बस यही बात मदन मोहन देव जू की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय है हो गया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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय जो जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय हरी बुलवृंदावन दिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाये ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वाग्म ममत जगत्प्यती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया तो रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेवस्व वंदे हम श्रीगुरोत्पकमल श्रीगुरून्वैष्णवाई श्री साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साद्वैतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण लललता श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री विशाखान्वताई आजान लंबित भुजौ कनकाव संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौरौ युगधर्म पालौ बंदे जगत्वतानर्पित चरी चरा करुणेवतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्वलसा स्वभक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदर द्वितकदंब संदीप सदा हृदय कंदर जयताम सुरतौर पंगो मौमतेस्वपा भुजौ श्रीराधाम मदन मोहनौ नारायण नमस्कृत्य नरम चरुतम दिवीं सरस्वती वाचाकभ्य कृपाद्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणा प्राशे हे ऊपुर्गत जनक दयावलोक रघुनाथ दासजीवी तुलसी काननम यत्र यत्र पुराण पठनम यत्रो का पद्मन बहरीला पर मंगल श्री राधार भगवत्ता के परम सार प्रकाशन में श्री श्यामचुंदर स्वयं श्री राधा रानी की रस में समाराधना करने लग जाते हैं श्री राधा रानी भुषानंद वे स्वयं श्यामचुंदर के लिए परम परम आस्वादनी या बन करके विराजमान होती हैं जगत में श्यामचुंदर रस रूप उपनिषदों में कहा कहे गए परंतु श्री नुकुंज में श्री श्याम सुंदर की भी आराध्य श्री किशोर जी हो जाती हैं इसलिए परस्पर युगल एक दूसरे के रस और भाव हो करके विराजमान होते हैं कभी श्याम सुंदर भाव बन जाते हैं राधारानी रस बन जाती हैं कभी श्री श्याम सुंदर आप रस बन जाते हैं श्री राधा रानी महाभाव स्वरूप होकर के विराजमान होती हैं मुख्य रूप में रसराज महाभाव रसराज श्री श्याम हैं महाभाव श्री राधारानी है परंतु तो नुकुंज मंदिर में आस्वादन में आसक्त और असज्य दोनों परस्पर में बदल जाते हैं कभी राधारानी आसज्य बन जाती हैं श्री श्याम आसक्त बन जाते हैं कभी श्री श्याम आसज्य बन जाते हैं धाणी उनकी आसक्ता हो जाती है इस तरह दोनों दोनों के साथ परंतु तो ये जो स्थिति है श्री नुकुंज की वो अत्यंत अत्यंत गोपनीय स्थिति होकर के विराजमान गोपनीय का तात्पर्य सावधानी है गोपनीय का तात्पर्य ये नहीं है कि उसका त्याग कर दिया जाए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए गोपनीय का तात्पर्य है कि इस रस का आस्वादन करते समय इस रस का श्रवण और गायन करते समय सर्वदा सर्वदा सावधान होना चाहिए रसको ने एक बात कही श्री महावाणी जी का यह एक पद है मेरे सामने है इष्ट भजन रसरीत मन मिले जाहि मिल दे हो नातर परे है ठीक यह निश्चय कर ले जिसके साथ में इष्ट एक हो भजन की रसरीति एक हो जिससे मन मिलता हो उसको इस रस को देना चाहिए यह रस चौराहे पर गायन करने की वस्तु नहीं है तो इष्ट फिर भजन रस अपनी भजन की पद्धति रस की पद्धति ये जहां एक हो रही है इष्ट भजन रसरीत इष्ट एक हो और भजन की रसरीत हो और तो मन मिले मन भी मिलता हो उसको मिल देखो उसको मिल करके इस रस को प्रदान करना चाहिए नातर पर है ठीक यह अन्यथा ये वस्तु तो ठीक नहीं पड़ेगी यह निश्चय धर ले निश्चय यह निश्चय धर ले हो सर्वो और याते पर जो कहे महापृत्यी सोई श्री हरिप्रिया जी कह रही हैं कि याते पर जो कहे इस रस से बढ़कर के कोई दूसरा रस है ऐसा यदि कोई कहता है तो महाप्रत्यवाय सोई वो तो माने बीच में बाधा डालने वाला है हमारे आस्वादन में बाधा डालने वाला है तो आगे तो या तो पर जो कहे महाप्रत्यवायु सोई इस निकुंज रस का जो वर्णन किया जा रहा है इस नुकुंज रस से बढ़कर के यदि कोई दूसरा रस है ऐसा कहेगा तो वो तो कहीं हमारे भजन की सर्वोत्तम वस्तु को जो प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं सर्वोत्तम वस्तु कौन सी है बिल्कुल स्पष्ट जो अपनी अवधारणा है बिल्कुल साफ होनी चाहिए वो अवधारणा ये है कि मैं हूं राधिका दासी और मेरे जीवन का लक्ष्य है युगल को सुंदर ये जिस दो बात को जिसने अपने हृदय में गांठ मार करके रखा है ऐसे व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम वस्तु की प्राप्ति होगी और उस सर्वोत्तम वस्तु में यदि कोई ये कहे कि पर जो कहे जे कहे यदि इस रसे में बढ़कर के कोई दूसरा रस है यदि ऐसा कोई कह रहा है तो महाप्रत्यवाय सोई वो प्रत्यवाय करने वाला है प्रत्येवाय कहते हैं किसी वस्तु में बाधा डालने वाला है श्री हरिप्रिया को रास रस मधुर मिष्टते मिष्ट हंस आचार्य को अद्भुत हृदय इष्ट श्री हरिप्रिया जी का ये जो रास रस है हरि और प्रिया ये महावाणी जी की एक बड़ी सुंदर पद्धति रही उसमें कभी हरि की प्रिया कहेंगे हर का कभी हरि और प्रिया कहेंगे कभी मुद्रा अलंकार में कवि का नाम लेंगे कवि का नाम भी हरिप्रिया जी है उनका उनका साधना का जो नाम है वो भी हरिप्रिया जी है तो कभी हरि की बात कहेंगे कभी प्रिया की बात कहेंगे हरि की प्रिया की बात कहेंगे कभी हरिप्रिया की अपनी बात कहने लगेंगे तो श्री हरिप्रिया को रहस्य रस हरि और प्रिया का जो ये जो रहस्य रस है मधुर मिष्ट मिष्ट ये अत्यंत मधुर है मीठे में भी मीठा है और परम हंस आचार्य को ये परम हंस आचार्यों का जो रस है अद्भुत हृदय परम हंस श्री सुखदेव जी उनके हृदय का भी ये परम परम इष्ट होकर के विराजमान है इसलिए जहां गोपनी की बात कही गई वहां गोपनी का तात्पर्य त्याज्य नहीं है गोपनी का तात्पर्य है इसका सेवन करते समय सदा सावधान रहना चाहिए और सावधानी दो कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है मैं हूं श्री राधा रानी की सेविका दासी मंजरी और मेरे जीवन का लक्ष्य है श्री युगल को परम परम सुख प्रदान करना इसीलिए श्री महावाणी जी ने ही एक जगह पर किया कि महामनोभाव भास भूल जिन देह शी कोई परम प्रेम प्रकाश आस ब्रजवास चहो जीव पदबास चहो जीव पर सुधर दीजे कहा श्री हरिप्रिया को परम कहाभव दुर्लभते दुर्लभ महामुभव महामनोभाव का तात्पर्य है श्री श्रृंगार रस की उन मधुर निकुंजों का वर्णन के जहां रंगत माने प्रिया लाल दोनों का हियो वो ये रंगत जो हृदय है उनकी प्रीति उसी का नाम है रंगत फिर रसद माने श्री लाल जी का वक्षस्थल शील प्रियाजी का वक्षस्थल ये रसद कुंज है तो रंगत रसद रहस्य रहस्य माने युगल का बिलास युगल का मिलन फिर वसुधा बसुदा माने युगल की स्वासे फिर विशद माने कपोल फिर विचित्र माने श्रीचरण जंगा और फिर अमित कला माने नेत्र और अमृताधिकुंड माने अधर यह कुंज श्री प्रिया जी के श्री अंग में विराजमान रंगद रसद विचित्र बसुदापन अमित कला अमृताधि कुंज मध्य बिहर सना अधिपति धूप वे रसकों की भूप निरंतर निरंतर विलास करते हैं और यहां पर श्री किशोरी जी की श्री श्याम सुंदर की सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली श्री श्याम सुंदर को जो श्री प्रिया की रूप रूपमाधरी श्याम सुंदर के जो रूप माधरी के वीक्षाली या श्री प्रिया जी कह रही हैं कि प्यारे तैने हमको अपने अपूर्व हृदय रूपी कपाट का दर्शन करा करके ने हमको अपने बश, बशीभूत सहज में ही कर लिया तो श्री प्रिया जी के लिए लालजी का भक्षस्थल, श्री श्याम सुंदर के लिए प्रियाजी का जो भक्षस्थल है वह सबसे ज्यादा रसद कुंज होकर के विराजमान है इसीलिए रसकों ने कहा महामोभव भाव भाष मनोभव माने कामदेव के भास रूप में माने विस्तार रूप में कामदेव के अनुभव रूप में यहां पर दिव्य काम है प्राकृत काम का नहीं प्राकृत काम का प्रवेश नहीं है यहां पर दिव्य काम की बात कर रहे तो महामनोभव जो दिव्य काम है उसके भाष उनको भी भूल जिन जेष ही कोई शठ को मत देना शठ का तात्पर्य है तेरा सुख तेरे पास मेरा सुख पहले अपने पास यह है षठ का जिनमें तत्सुखी भाव नहीं है मैं हूं राधा रानी की दासी मेरे जीवन का लक्ष्य है युगल को सुख देना उन युगल के सुख में अपने सुख को मिला देना सावधान जिन में ये तत्सुखी भाव नहीं है तेरे सुख में मेरा सुख तत्सुख उसके सुख में मेरा सुख ये भाव जिन में नहीं है वे हैं शठ तो महामनोभ भूल जिन देव शठ कोई लीला में प्रवेश करते समय भले पूरा नहीं आया है तत्सुखी भाव फिर भी अपने आप को वहीं स्थित करके रखना चाहिए कि युगल का सुखी ही हमारा सुख है तो मत दो परम प्रेम प्रकाश यदि परम प्रेम का प्रकाश चाहते हो और आस पदवास ये चाहते हो कि श्री राधा रानी के चरणों में हमको निवास मिले अपना प्रश्न कि वृंदावन में आकर के कैसे रहें तो आस पदवास चाहे जो यदि चरणों में निवास स्थान श्री वृंदावन में निवास स्थान चाहते हो तो परिपक्व बिना सुरंग ढार दीज कहा जैसे कच्चे बर्तन में रस को डाला जाएगा तो बर्तन को भी फोड़ देगा और रस भी विकृत हो जाएगा इसलिए अपने मन को पक्का बनाने का प्रयास करना चाहिए पक्का बनने का तात्पर्य है पक्का माने तत्सुखी भाव श्याम सुंदर के सुख में सुख को मानना युगल के सुख में सुख को मानना श्री हर को सर्व विभव दुर्लभते दुर्लभ महा यह दुर्लभ ही नहीं है ये दुर्लभ से भी परम परम महा महा दुर्लभ हो करके श्री हर का ये परम सुख है या दुर्लभ से भी दुर्लभ होकर के ब्र विराजमान तो महामनोभ भास जहां पर कहा उस भाष का तात्पर्य है कि प्रेम की विभिन्न जो चेष्टाएं हैं पर अपने का पान कराना इत्यादि जो है ये ये ही महामोह भाष कहा गए महामनोहर के आवास उनके प्रकाश रूप कहे गए उनका वर्णन साइज में निकल इसलिए रूप ध्यान में भी ये विशेष रूप से कहा गया कि चरण तल का चरण कमल का ध्यान करेंगे और फिर इसके बाद में सीधे नाभि कमल पर आ जाएंगे और जो अंग हैं उनका विशेष रूप से कहीं स्मरण मात्र होगा और उनका विशेष जो ध्यान है वो ध्यान श्री श्याम सुंदर जो हैं उन श्याम सुंदर के सर्वांग के ऊपर ही ऊपर के अंग के ऊपर ही होगा चरण कमल के ध्यान में ही सारे जो ध्यान है वे सब आ जाएंगे तो बात गोपनी की चल रही थी तो गोपनी का अर्थ जो है वह सावधानी पूर्वक विचार ये ही गोपनीय का अर्थ है माने लोभ चाहिए सावधानी क्या है वो लोभ, वो चार चीज लोभ इसके बाद में अनुर अनुर के बाद में कहीं कृपा का बल और अपने भीतर अपने स्वरूप का ध्यान और अपने स्वरूप का ध्यान के साथ में वैजा माने स्वल्प भोजन और नेता एकाग्रता जो है वो एकाग्रता को धारण करते हुए साधक विराजमान रहे तो चार चीज़ें फिर स्वल्प भोजन उसको धारण करके रहे माने वैराग्य को धारण करके रहे और सेवा में निरंतर निरंतर प्रवृत्ति सेवा की पूर्ति इन वस्तुओं को साधक को विशेष रूप से धारण करके चलना चाहिए अन्यथा ये जो रसिक जो बात कह रहे हैं जहां पर बात कह रहे हैं कि राग सार सरस सरोजम सागारोजन द्विधा मुकुल युगम भ्रष्वान जाया स्वानंद सीध मकरंद घनम स्मराम श्री प्रिया जी की श्रीअंग की अपूर्व शोभा उनकी जो रसद कुंज है उनकी अपूर्व शोभा उनका मैं स्मरण करता हूं ये जो बात कह रहे हैं ये नुकुंज के वे रसिक जन कह रहे हैं जो इस भाव में परम परिपक्व भाजन होकर के परिपक्व पात्र होकर के जो विराजमान है और जिनमें तत्सुकी भाव जिसका जितना पक गया है वह उतना ही परिपक्व भाजन है परंतु उसके लिए साधक को ये नहीं कि वो बंचित होकर के रह जाए हमको वंचित होकर के नहीं रहना है क्या हम नहीं सुनते हैं कि रसोई करते समय प्रेशर कुकर फट गया गैस का सिलेंडर गैस का पाइप लीक हो गया इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया बंद क्या रसोई करना छोड़ देंगे इसीलिए इसी तरह से यदि किसी अनधिकारी को असाधान को व्यक्ति को यदि ये रस दिया गया तो वह उसका नुकसान कर देगा इतना भाव ही हृदय में धारण करना चाहिए क्योंकि इसीलिए रसको ने कहा कि महली की गति मेहली जाने रास् में हम प्राय सुनते हैं ये समाजियों के वचन हैं कि मैहली की गति महली जाने का जाने बाहर बारो और की रहन सहन कहा जाने भीड़ चढ़ावन हारो जो एरिस्टोक्रेट एटीट्यूड है उसको एक सामान्य आदमी क्या जानेगा वो उसको नहीं जानेगा तो महली की गति महली जाने महल में जो रहने वाला है उसकी गति को महली महल का रहने वाला ही जान, जान सकता है वहां का जो प्रोटोकॉल है वहां की जो एक पद्धति है उसको हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता है ऐसे ही साधक का यह कर्तव्य है कि वह अभी तत्सुखी भाव को दृढ़ करके अपने हृदय में रहे को तो महावाणी कहिए जो यह महाखड़क की धार इसको तलवार की धार के समान कहा गया जतन जतन सो राखियो जो पावे सुख सार यदि जतन पूर्वक इसको रखा जाएगा तो सुख का सार तुमको प्राप्त हो जाएगा तत्खी भाव को धारण करना अपने स्वरूप को धारण करना लोग से प्रेरित हो करके कार्य करना अन्यता धारण करना स्वल्प भोजन और वैराग्य धारण करते हुए विराजमान होना ये जो आठ जो चीज है चार चीज मुख्य और तीन चीजें और मुख्य रूप से के अन्यता तत्सुकी भाव और अल्प भोजन ये जो सात चीज है जो वृद्धा की रहनी के साथ में जुड़ी हुई हैं इनको ये उस तलवार को संभाल करके रखना है यदि संभाल के रखी जाएगी तो फिर जो शठ है तेरा सुख तेरे साथ मेरा सुख मेरे साथ ऐसी भावना जिनमें हैं उनको कहीं कठिनाई की प्राप्ति हो जाएगी परंतु इस भाव को धारण करके इनको चलेगा तो अष्टयाम सेवा जो सुख अहल महल की बात कछु अलग ता ही न रहे साधे सो साक्षात फिर जो शिव प्रियालाल की सेवा की जा रही है मदन मोहन की सेवा की जा रही है वो सेवा साक्षात सेवा होगी ठाकुर जी की जब सेवा करे उस समय ये विचार करे कि साक्षात श्री परम ब्रह्म निकुंज नायक मेरे सामने विराजमान गोविंद जी का दर्शन करे तो किस प्रतीक का दर्शन कर रहा हूं ये नहीं है तो अष्टयाम सेवा जो सुख अष्टयाम जो सेवा की जा रही है अहल महल की बात श्री किशोर ने जो का? आल माने यहा शासन है उनका जो ऑर्डर चलेगा वो किशोर जी का चलेगा और मेल की जितनी भी बातें हैं मेल की जो सेवा कछु अलभ ताही न रहे उस व्यक्ति को कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहेगी दुर्लभ नहीं रहेगी अलभ माने दुर्लभ कछु अलभ ताही न रहे उस व्यक्ति को कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहेगा क्योंकि साधे सो साक्षात वो जो सेवा कर रहा है वह सेवा साक्षात है सेवा प्रतीक नहीं है कि यहां करेंगे फल मिलेगा बाद में ऐसा नहीं जो सेवा मिल रही है वह अपने आप में ही साक्षात सेवा होकर के विराजमान जो इस भाव के द्वारा सेवा करते हुए विराजमान होंगे और इन कथा का गायन कथा का श्रवण करेंगे उनको श्री हरिप्रिया श्री मनमोहन हरिओ दोनों कृपा करके दुर्लभ जो वस्तु है वो दुर्लभ वस्तु भी प्रदान कर देंगे और संसार समुद्र तो अपने आप तर जाएगा इसलिए एक बात बड़ी मार्मिक कह दी गई कि यथाशक्ति भलो मना वही हार मानन रह जिए कहत सुन ही होत है उपकार तासों कही जिये सेवा एक महावाणी जी का ये एक पद है बड़ा सुंदर और बड़ा स्पष्ट कर देने वाला यह गोपनीयता के साथ में बड़ा जोड़ा हुआ पद है कि यद्यपि यह वस्तु गोपनीय है परंतु तो सावधानी रखनी चाहिए परंतु तो इस वस्तु को ये कहकर के छोड़ देना अपने आप को वंचित करना है क्या हम तो उसके अधिकारी नहीं है ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसका बराबर गायन करना चाहिए यदि गायन नहीं करेंगे तो जाएगा कैसे वो संसार का जो कष्ट है वो संसार का आकर्षण दूर नहीं होगा इसलिए इसका गायन करना ही चाहिए यथाशक्ति भलो मना हम यदि अपना भला चाहते हैं किसी दूसरे का भला चाहते हैं तो हार मान न रहिए हार मान करके छोड़कर किमत बैठ जाए क्या नहीं? ये तो दुर्लभ हमारे हमारी बस, बस की बात नहीं है हम तो वहां पर नहीं जाएंगे अपराध हो जाएगा अपराध से डर जाओगे तब तो फिर आगे बढ़ोगे ही नहीं अपराध के भाई से जिससे डरना चाहिए उस चीज को ठीक करो वस्तु का त्याग मत करो तो यथाशक्ति भलो बना बना बन, रही यथाशक्ति यदि अपना भला चाहते हैं दूसरे का भी भला चाहते हैं तो हार मान रह जिये हार मान करके रहिए मत क्योंकि कहा तो सुनता ही होते है उपकार डॉक्टर के पास में जाएंगे और अपने रोग को तो तो ही छिपाएंगे फिर चिकित्सा ही कैसे होगी कहा तो कहत ही ती है उपकार पासों कह जिए इसलिए इस लीला का गायन करते हुए ये महापुरुष जीते हैं क्योंकि ये परम धन है इसलिए गोपनीय का बहाना बना करके उस रस से अपने आप को वंचित कर लेना ये स्वचना है इस स्वचना से जरूर बचना चाहिए बल्कि इस रस के मार्ग में जब आए हैं श्रीमद महाप्रभु जो कृपा करके जो मार्ग प्रदान करना चाहते हैं उस मार्ग में व्यक्ति को निरंतर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए उसे अपने मार्गों को रोक नहीं देना चाहिए केवल इस बहाने से कि हमारा अधिकार नहीं अधिकार संपत्ति को प्राप्त करना चाहिए जो बुराई है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए और इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए इसलिए श्री प्रियालाल के नुकुंजे के उस माधुर्य को भी श्रवण करने का निरंतर निरंतर अधिकार प्राप्त करने के लिए उसका सेवन निरंतर निरंतर किया जाए साथ ही साथ में जो बाधक वस्तुएं हैं उन बाधक वस्तुओं को भी ये रस अपने आप ही दूर करेगा और उसको रोकने का भी प्रयास करना चाहिए तो कई बार साधकजन कहते हैं कि भाई वृंदावन के बाहर थे तो वृंदावन आने की बड़ी चटपटी लगी रहती थी पर वृंदावन में आकर के बस गए हैं तो जान क्या हुआ कपूर सरा सरिका गया जैसे वहां रहते थे याद यहाँ रहते वही सब जगह जमे में पड़े रहे एक रसिक ने बड़ी सुंदर बात इसका समाधान किया कि डॉक्टर के पास में जाए कोई रोग हो जाए तो रोग के लिए चार या पांच चीजें बहुत जरूरी है सबसे पहले डॉक्टर के ऊपर विश्वास मनुष्य गुरुदेव संतगण जो है शिक्षा गुरु उनके पास में विश्वास फिर दूसरी चीज औषधि जो इलाज किया जा रहा है उसके ऊपर विश्वास कभी डॉक्टर के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है कभी नाम रूपी जो औषधि है उसके ऊपर विश्वास नहीं इसलिए डबड़ हो जाती है यह विश्वास है ये नहीं वो मंत्र ज्यादा अच्छा है वो मंत्र नहीं वो मंत्र ज्यादा अच्छा है तो ऐसा करने पर गड़बड़ हो जाती है फिर तीसरी चीज डॉक्टर ने जो औषधि ली औषधि के साथ में उसने जो कुपथी बताया है कुपथ्य से बचना वो कुपथी से नहीं बचा जा रहा है तो तीसरी चीज कुपथ्य से भी बचना चाहिए और जो स्वार्थ है उस स्वार्थ में फंस रहे हैं इससे भी कहीं कहीं बाधा हो रही है तो चौथी चीज डॉक्टर ने जो पथ्य बताया है उस पथ्य का भी सेवन करना चाहिए कि ये खाना ये मत खाना ऐसे ही भजन में क्या करना है क्या नहीं करना है कि विषय का सेवन करने पर भावों पे भावता भी आती भाव भी अभावता को प्राप्त हो जाता है यदि वैष्णव अपराध किए जाएंगे नामा अपराध किया जाएगा तो भाव भी अभाव हो जाएगा और जो अभाव है वह भाव में परिवर्तित हो, हो जाएगा या न्यून जाती हो जाएगा भाव का अभाव हो जाएगा या न्यून जाती हो जाएगा परंतु यदि उसी का सेवन किया जाएगा तो फिर लाभ हो जाएगा और पांचवी एक चीज है वो है डॉक्टर का कोर्स पूरा होना चाहिए ट्रीटमेंट बीच में तो ला छोड़ करके भागना मत <laughs> तो ये पांच जो चीजें हैं उनमें कहीं न कहीं चूक हो रही है इसलिए वृणाम रहते हुए भी अनुभव नहीं हो रहा है डॉक्टर पर विश्वास नहीं है मेडिसिन पर विश्वास नहीं है डॉक्टर ने जो पथ्य बताया उसके ऊपर विश्वास नहीं है जो कुपथ्य बताए उनका सेवन बराबर चल रहा है और कोर्स पूरा नहीं हो रहा है यदि ये चीज हो जाए बड़ी प्रैक्टिकल तो यदि यह चीज हो जाए तो फिर जो मूल वस्तु है वो मूल वस्तु तो अपनी जगह महामहत्व मत, महत्वपूर्ण होकर के विराजमान है इसलिए एक बड़ी सुंदर बात भाग पाए खहराए जो यह रस पालोक प्रेम ताही कौन झलकत रहे गौर नील नीलमणिम भाग पाए फहराए जो बड़े भाग्य से यह अवसर मिला है और भाग्य से मिलकर के इसमें ठहरना चाहिए रुकना चाहिए यहां पर भाग्य से मिला कृपा से मिला और कृपा से मिला है तो ठहरना चाहिए यह रस पालो प्रेम ये पाला प्रेम है घी चु चुचना चुचाता हुआ रस चुंचाता हुआ ये रस की बढ़िया सामग्री है पानी सामग्री है दो तरह की सामग्री होती है एक होती है सूखी और एक होती है पारी घी चाशनी में घी और चाशनी इनमें ये पारा प्रेम है ये पारा प्रेम है इसके लिए जो पारा प्रेम है उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा पात्र चाहिए तो पात्रता को कहीं धारण करते हुए जो पथ्य है उसको धारण करना है पथ्य का त्याग करना है डॉक्टर में पूरा विश्वास होना है मेडिसिन में पूरा विश्वास होना है और कोर्स भी पूरा होना है इन सब चीजों को अपनाते हुए जो पारो प्रेम है उस पारे प्रेम को यदि ये पात्रता है पात्रता की पहचान क्या है है सुखी भाव का हो हो जाना तेरे सुख सुख में ही सुख, इसका ये जहां पर है, तो तब ताही को झलकत रहे तब उसको अपने आप उसने जब ये श्रवण किया है तो जैसे खाने के बाद में चेहरे के ऊपर प्रसन्नता जो हुआ है तृप्ति हुई है वो चेहरे के ऊपर जैसे दिख जाती है ऐसे ही श्री प्रियालाल का गौर नीलमणिम जो स्वर्ण कौन सा है गौर कौन सा है नीलमणि कौन सा है इन सबकी जो शोभा है वो शोभा सामने दिखेगी कि एक चना और तीन छोल ए, तीन, छोल तीन छोल का, तीन चना और एक छोल का. और एक एक का का का तीन तीन तीन चना चना चना ये में दो दाल तो होती हैं कभी कभी तीन दाल भी निकल आती हैं तो यहां पर श्री नुकुरी मंदिर में वृंदावन ये है एक छोल का छिलका और उसके भीतर तीन अपूर्व दाल है छोल का भी फेंकने लायक नहीं है छोल का स्वादिष्ट होकर के विराजमान और यही आश्रय को लेकर के तो इसी भाव को धारण करके आगे वे श्री रसिक जन अपनी समाधि दशा में श्री प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन करते हुए श्री श्याम सुंदर के साथ में मंजरी अपने चित्त को लगा देती है वो मंजुल स्वयं ध्यान नहीं करेगी श्याम सुंदर के साथ में उसने अपने चित्त को साधारणीकरण कर दिया वस्तु तो अस्थि शक्ति अस्थि विभाव आदि का तो साधारणी प्रमाता यद भेदेनो स्वयं यथा प्रतिप्य कवि इस प्रकार से किसी वस्तु का वर्णन करता है यहां पर भी श्री जी कृपा करके कृपा शक्ति कृपा करके साधक के हृदय को ऐसा बना देती हैं कि साधक का हृदय उस समय लीला के पात्रों के साथ में मिलकर के एक हो जाता है कभी हम एक हो जाते हैं श्री सखी के साथ में कभी एक हो जाते हैं प्रिया जी लालजी का दर्शन कर हैं तो प्रिया जी के साथ में मिलकर के एक हो जाते हैं कभी लालजी प्रिया जी का दर्शन कर रहे हैं तो हम लालजी के भाव के साथ में एक हो जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि जो निकुंज सखी है वो निकुंज सखी श्री तुंग जी, जी पूर्व सरस्वती जी वे अपने आप को कहीं श्री लाल जी के साथ में मिला करके कर देती हैं और फिर लालजी जो प्रिया जी की रूप माधुरी का दर्शन करते हैं तो प्रिया जी की जो रंगद रसद रहस्य वसुदापुन अर्सुन विचित्र अनुप अमित कला अमृताभिकुंज इन अष्टकुंज जो हैं, उन अष्टुंजों का जैसे श्री लाल जी करते है। प्रियाजी जैसे ध्यान करती हैं यही अष्टुंड है तो इनका जैसे तो के के लालजी के भाव के साथ में साधारणीकृत होकर के जनरलाइजेशन प्राप्त होने के बाद में श्री लाल जी जैसा ध्यान कर रहे हैं उनके भेदभाव को उत्सुक उनके भाव को कभी कर धारण करके लाल जी के माध्यम से उस रस का आस्वादन करते हुए युगल का जो सुख है उसका आस्वादन करते हुए वे कहने लगती हैं श्री तुंग विद्या कहने लगती हैं या जो भी सखियां भैंस वे कहने लगती हैं कि सान राग रससार सरस सरोजम श्री प्रिया जी के वक्षस्थल के ऊपर जो दिव्य रसन कुंज विराजमान है उनकी महिमा का क्या अनुरूपण किया जाए सांद्र अनुराग अत्यंत गहरा जो अनुराग उसका जो सार है उसका कोई सरोवर शिवप्रिया जी को का हीरा है प्यारी जी का जो हृदय है वो कौन है बोले रंगत वह कहीं अपूर्व बादल होकर के विराजमान है हीरो होकर के विराजमान है किशोर जी का जो हृदय है वह रंगत होकर के विराजमान और उस रंगत हृदय में रंगद सरोवर में हृदय रूपी सरोवर में दो अपूर्व दिव्य कमल वे वक्षस्थल के ऊपर विराजमान हुए हैं की जय श्री प्रिया जी का हृदय रस का एक सरोवर है इस सरोवर में दो कमल अपूर्व रूप से उदित हुए हैं तो सान्द्र अनुराग रस का सार उनका हृदय है और जैसे सरोवर का सार सरोज होता है सरोवर का सार जैसे कमल होता है ऐसे ही सरस सरोजन श्री प्रियाजी के वक्षस्थल के ऊपर दो सरोवर दो सरोज दो कमल अपूर्व से विकसित हुए परंतु कमल का मुख्य साथ में कमल का चंद्रमा के साथ में व्यय है तो शिव प्रिया जी का मुखचंद्र जिस समय प्रकाशित हो रहा है तो उस मुखचंद्र को देख करके खिले हुए वो जो दो कमल थे उनमें अपूर्व संकोच हो गया और तो वे संकोच होने के बाद में मानो वही खिले हुए कमल कमल की तली मात्र बन करके विराजमान हो गए उनमें संकोच होने के कारण उनमें कहीं मुकुलता उत्पन्न हो गई तो किम बात द्विधा मुकुलतम वे प्रकाशित कमल मुकुलित होकर के आज मानो कली के आकार के रूप में भी विराजमान है क्यों बोले मुखचंद्र भाषा मुख के चंद्र के चांदनी में जैसे कमल संकुचित हो जाता है ऐसे ही प्रिया के मुखचंद्र उनका दर्शन करके ये लाल जी के विचार हैं ये ये जो आस्वादन है ये मूलत लाल जी का आस्वादन है और लाल जी के साथ में दासी ने जब अपने हृदय को मिलाया है तो दासी अपने हृदय को मिलाकर के उसमें समय लालजी के को आस्तु ग्रहण करती हुई विराजमान है तो मुखचंद्र भाषा मुखचंद्र के प्रकाश के कारण श्री प्रिया के प्रेम रूपी सरोवर के सार रूप में जो दो कमल विकसित हो रहे थे वे कहीं मुकुलित होकर के संकुचित होकर के कली के रूप में विराजमान हुए तूतन जाया उनके श्री किशोरी जी उनके श्रीअंग के ऊपर विराजमान जो दिव्य रसन कुंज जो श्याम सुंदर को अपूर्व उल्लास को प्रदान करने वाली हैं स्वानंद सिंह मकरंद घनम स्मरामी जो निज आनंद के सीधू माने अमृत को प्रदान करने वाली श्री लाल जी जिसके परम भ्रमण हो करके जिसकी ओर लालजी के नयन निरंतर निरंतर अटके हुए हैं ऐसे मकरंद घनम प्रेम के उस सार को प्रकाशित करने वाली श्री प्रिया की श्री अंग की जो अपूर्व शोभा उस श्रीअंग की शोभा का हम वर्णन कर रहे हैं ये जो महली की गति महली जाने ये ना जाने बहार बार तो ये ये जो कहा जाने बहार तो महली की जो गति है उसको कोई दूसरा नहीं जानते हैं श्याम की उस योग के सुख को ही सुख मानते हुए ये ऐसा सुख जो श्री श्याम को भी सुख प्रदान कर रहा है और श्री प्रिया जी को भी सुख प्रदान कर रहा है परंतु तो इसको कहीं त्याज्य समझ करके हम इसके अधिकारी नहीं है ऐसा समझ करके कहीं रुकना नहीं चाहिए कहत सुनता ही ती है उपकार कह जिए यथाशक्ति भलो मनावे रही हार मान न रह जिए परम परम गोपनीय जो वस्तु है इस गोपनीय वस्तु को भी हार मान करके बैठने की जरूरत नहीं है इसका भी वे सखी गण वर्णन के सखी का एक स्वभाव है व्यवस्था है उसका सखी की कि वो जिस आनंद का दर्शन करती है उसका वर्णन के बिना रह नहीं सकती है ये का है। नुकुण्ज, नुकुण्ज का एक है कि जब बर्नन करती है तो, है एक कि जब करती तो तुरंत बुलाती माई ही अरे सखी ऐसा संबोधन कहकर के वह कहीं बुलाने लगती है संबोधन दे दय जोरी ताको नाम कहीत हो होली का मतलब यह हो चल गया जल गया चल गया ऐसा कहकर के जब प्रिया लाल की रूप माधुरी का वर्णन करने की हृदय में उत्पन्न हो जाए और रुके नहीं तो वो उसका वर्णन करने लगती है तो यहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया कि जैसे चंद्रमा का दर्शन करके खिले हुए कमल जो कि रसके सरोवर में उत्पन्न हुए हैं वे कमल भी मुखलित भाव को अभी पूर्ण विकास को प्राप्त न करके मुखलित स्वरूप में ही विराजमान रह जाते हैं ऐसे ही श्री रस श्री निकुंजेश्वरी जो, जो स्वामी हैं उन स्वामी जी के अंग के ऊपर विराजमान जो अष्टकुंज जो रासकुंज जो रसल कुंज है उन रसल कुंज की अपूर्व जो शोभा वह शोभा उनका नन्ते मैं निरंतर निरंतर स्मरण कर रही हूं श्याम सुंदर जैसे उनका स्मरण कर रहे हैं श्याम सुंदर के आनंद का दर्शन करके श्याम सुंदर के आनंद का मैं स्मरण कर रही हूं उस माधुरी से मेरा कोई संबंध नहीं वो रूप माधुरी श्री श्याम सुंदर की भोग्य वस्तु है परंतु श्री श्याम सुंदर का जो अपूर्व आनंद है वह आनंद मेरा भोग्य है सावधान श्री प्रिया जी का जो श्री शोभा है वो शोभा सखी की भोग्य नहीं है वो सखी के भाव के उद्दीपन होकर के विराजमान है वो उसकी भोग्य भोग नहीं है मुख्य रूप से वो जो शोभा है लाल जी की शोभा या प्रिया जी की शोभा वो युगल की शोभा है और सखी ने श्री प्रिया लाल के साथ में अपना साधारणीकरण कर लिया है साधानीकरण करने के कारण जो आस्वादन श्री श्यामचंदर प्राप्त कर रहे हैं वो आस्वादन उस सखी को भी दासी को भी प्राप्त हो रहा है परंतु उसके लिए उपास्य श्री युगल का सुख है उसके लिए उपास्य स्वयं वो रूप नहीं इसलिए अंतरंग से अंतरंग क्षणों के उस माधुर्य का वे महामनोभाव भास उस महामनोहर स्वरूप का वे दर्शन करेंगे और यथाशक्ति भलो बनाई दे। उसका दर्शन करके मुझे मेरे जीवन का परम लक्ष्य मिल रहा है युगल का सुख मेरा अपना स्वरूप है मंजरी और मेरे जीवन का लक्ष्य है युगल का सुख वो युगल के सुख को प्रदान करते हुए भी विराजमान हो रहे हैं तो तन नूतन स्तन युगम अश्री किशोर जी तो नित्य नूतन होकर के विराजमान यहां पर जोवन फूल बसंत ऋतु कभी श्री की शोभा में फूल आवे तो फूल शब्द का अर्थ क्या है पालका में दिया रसकों ने कि जोवन का मतलब नहीं फूल है अनंधकारी नीप समझे इसलिए कह दिया गया फूल वृंदावन में फूल कर ले खिले तो रसकों का ध्यान जाएगा शिव लाल जी के एक एक श्री हस्त एक एक काम एक एक नाश नाशका के एक एक नथुना अधर की ए, एक एक कोर फूल के समान खिल रही है तो जौन फूल जो यौवन है वही फूल है वर्णन ऊपर से किया जा रहा है फूल का पंत तत्वता वो यौवन का वर्णन किया जाता है वसंत ऋतु वृंदावन में बसंत खिल रही है पंत रसिकल का ध्यान वसंत शब्द के द्वारा ही कहा जाएगा संत शब्द के द्वारा ये उसका ध्यान जाएगा सीधा सीधा श्री जुगल के यौवंतियों ना, के नाम होरी डोल हो रही हिडोलना कोई लीला हो रही है कोई नैमित लीला है होरी खेल रहे हैं डोल में झूल रहे हैं हिडोरा में झूल रहे हैं परंतु तो रसिनजन का जहां चित्त जाएगा वहां एक जगह अटक करके ही वह एकमात्र रह जाएगा तो जो अधिकारी हैं वो वहां तक पहुंचेंगे अधिकारी कहीं बाहर रह जाएंगे तो जो रस है महाराष्ट्र जवन का महाराष्ट्र में प्रियालाल का जो बिलास है वह तो मूल वस्तु है और जितनी भी सखीगण हैं वे जैसे खिले हुए पत्ते वे जवनिका होकर के पर्दा होकर के विराजमान ऐसी वृंदावन की शोभा पर्दा होकर के विराजमान है और युगल का जो बिलास है वो बिलास का से ये रसिक आश्वादन कर रहे हैं परंतु इसको गोपनीय समझ करके वंचित रह गए तो हम अपने आप को ये अपने साथ में धोखा करेंगे मूलतः आस्वादन देने के लिए ही शिमन महाप्रभु का अवतार हुआ अनर्पित चर भक्ति को अत रसकों का ये कर्तव्य है कि यथाशक्ति भलो बनावे वही अपना भला करने के लिए दूसरे का भी भला करने के लिए वे हार मान जिए हार मान करके रहते नहीं है और कत तो सुनता ही होते है उपकार कहने सुनने से अपना उपकार होगा इसलिए कहीं बिना नहीं रह सकती है सुने बिना नहीं रह सकती है पासों कहजिए इसलिए इसका वर्णन अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि भाग पाए है जो, या रस है, तो चाहिए। या पारी किसी वस्तु को लिए जाएगी एक रस में चुचाती हुई वस्तु को दिए लिया जाएगा तो रस बहेगा इसलिए रसगुल्ला ये देना है तो हाथ में कोई दोना पकड़ाना पड़ेगा फिर दौनी के ऊपर रख के फिर उस रस को लेना पड़ेगा हाथ में लेंगे तो आधा खाए आस्वन किया जाएगा आधा फैल जाएगा तो पात्रता की आवश्यकता है परंतु पात्रता के चक्कर में उस रस्से ही वंचित हो जाना तब तो ये कहीं अपने आप को वंचित करना है अरे हाथ चिकने हो जाएंगे मत करो मत करो हाथ में चाशनी लट जाएगी मत को मत मत को तुम तो रह जाओ <laughs> फिर तो रसगुल्ला नहीं मिलेगा रस नहीं मिलेगी इसलिए उससे वंचित नहीं रहना चाहिए उसका आस्वादन लेना ही चाहिए आगे इसी रस को आगे वर्णन कर रहे हैं और सर्वोत्तम श्री लाल जी का जो सुख है वही सखी का सुख है और उस लालजी के सुख को लाल जी अपने सुख की ओर लाल जी को आकर्षित करने के लिए जब कोई मुंह लगी हुई दासी श्री लाल जी से उस सर्वोत्तम उनकी का वर्णन करती है तो वर्णन करके वह लाल जी का अत्यंत अत्यंत सुख ही उनको प्रदान कर रही है तो श्री किशोरी जी की रूप माधुरी का वर्णन करके लाल जी को उस ओर उन्मुख करते हुए वह अपने भी परम सुख को प्राप्त करेगी और श्री श्याम सुंदर के भी सर्वोत्तम सुख को श्याम सुंदर को परिवेशित करेगी श्याम सुंदर को क्रीडा सरह, कनक पंकज स्वानपूर्ण रसकल्प तरो फलायो तस्मय नमो भवन मोहन मोहन आयो श्री राधिक तब नमस्त मंडलायो बोले श्री राधिके आपकी श्रीअंग की, श्री की अष्ट कुंजों को मैं प्रणाम कर रहा हूं और इन अष्ट कुंजों में भी श्री लाल जी की सबसे ज्यादा अभिकसित जो कुंज है वो जो रसन कुंज है उस रसन कुंज मंडल का मैं निरंतर निरंतर वंदना कर रहा हूं श्री किशोर जी की रसन कुंज उनकी मैं निरंतर निरंतर वंदना कर रहा हूं क्रीड़ा कनक पंकज कुमलायो वो श्री किशोरी का हीरो हृदय वह है क्रीड़ा का रस का एक सरोवर जिसमें तो प्रेम का एक सरोवर है गोप्रेम सरोवर हो गया किशोरी का हृदय उसमें लीला रूपी एक कमल उत्पन्न हुआ तो लीला रूपी कमल की एक नाल उत्पन्न हुई तो क्रीड़ा सराह तनक पंकज कुमला और उस कनक पंकज में दो कुमल दो कली उत्पन्न हुई दो फूल उत्पन्न हुए और फूल जोवन फूल बसंत ऋतु बसंत ऋतु और फूल इनका अर्थ है जोवन सो so, नव यौवन यहां पर विराजमान नव कईोर विराजमान है तो कीड़ा सड़क कनक पंकज कुंडम लाओ शिव प्रिया जी के हृदय में रस का जो सरोवर उस रस के सरोवर में लीला रूपी कोई कमल उत्पन्न हुआ और उस लीला कमल के दो कली अपूर्ण रूप से वृक्ष स्थल पर विराजमान हुई हैं स्वानंद रसकल्प तरो फलायो मानो आनंदपूर्ण रसकल्प तरु उसके फल ही हों फल का तात्पर्य है सर्वश्रेष्ठ स्वादिष्ट और लाभदायी हितकर जो पदार्थ है उसको हम फल कहेंगे किसी वृक्ष की जल ही फल होती है सर्वोत्तम अंश होता है किसी का छाल सर्वोत्तम अंश होता है किसी की पत्ती सर्वोत्तम होती है किसी की केशर, किसी का फल किसी का फूल कोई भी चीज तो जो सर्वोत्तम वस्तु है उसको हम फल कहेंगे तो स्वानंद पूर्ण रसकल्प तरो फलायो श्री किशोरी के श्रीअंग में विराजमान जो अष्टकुंज, कुंज वे ही आनंद की रसकल फल रूप होकर के विराजमान हैं। रसकल्पतरु हैजमान है, रसकल्प रसकल्प है। तस्मय नमो भुवन मोहन मोहन आयो वे श्री श्याम सुंदर भवन मोहन होकर के विराजमान है तुलोकी को मोहित करने वाले होकर के वे विराजमान है आत्मा रामाश मुनियो निर आपके सब लोग आकर्षित करते हैं श्री श्याम सुंदर भुवन मोहन होकर के विराजमान है तो जो मोहित करे, उनके लिए भी मोहन करने बाली श्री किशोर जो ऐसे हे श्री राधे के तब नमस्तन मंडल आयो आपकी रसद कुंज का जो अपूर्व प्रकाश चारों ओर प्रकाशित हो रहा है उस रसद कुंजी की हम निरंतर निरंतर वंदना कर रही हैं तत्वता तो श्री श्याम सुंदर को भी मोहित करते हैं ये आपके श्रीअंग की अपूर्व शोभा श्याम सुंदर को भी मोहित करती है और श्याम सुंदर का सुख यही इस दासी का इस नव दासी का एकमात्र सुख है इसलिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूं हे श्री राधिक आपके उस आकर्षण की मैं वंदना कर रहा हूं जो आकर्षण मेरे आराध्य मेरे स्वामी श्री श्याम सुंदर के भी चित्त को आकर्षित कर लेने वाला है तो एक रूपक प्रस्तुत किया गया अश्योक्ति का रूपक प्रस्तुत किया गया कि अतिश्योक्ति वहां होती है जहां पर के अश्योक्ति का एक भेद है जहां पर के उपमेय को हटा दिया जाए और केवल उपमान उपमान का वर्णन किया जाए वहां पर भी अशोक अलंकार निगर्णाध्यवसाय का एक लक्षण वर्णन किया गया कि जहां पर अध्यवसाय माने आरोप उसको निगृण कर लिया जाए निगल लिया जाए कि उपमान पर उपमेय का जो आरोप हो रहा है या उपमेय पर जो उपमान का आरोप हो रहा है वह निगीर्ण करके उपमान निगल करके उपमेय को ही जैसे निगल करके केवल अपने रूप को ही सामने प्रकाशित करे वो रूप का होगी तो जहां उपमेह का वर्णन नहीं है केवल उपमान का वर्णन है यहां पर कह रहे हैं क्रीडा स्वरा कनक पंकज कुद श्री प्रिया जी का हृदय वह है क्रीड़ा का एक सरोवर माने आनंद का सरोवर और उस आनंद के सरोवर में एक लीला रूपी क्रीड़ा रूपी एक नाल उत्पन्न हुई और उस नाल में ही अर्थात वा उत्पन्न हुई और में ही कहीं हृदय के ऊपर दो अपूर्व कली कमल की विकसित हो गई हैं, प्रकाशित हो गई हैं, स्वानंदपूर्ण रसकल्प तो फलायो। ये श्री श्याम सुंदर के रसकल्प तरु श्री श्याम सुंदर उनके हृदय के परम फल रूप हैं सर्वोत्तम आस्वादनीय पदार्थ होकर के वे विराजमान हैं तस्मयी नमो भवन मोहन मोहन आयो जो त्रिलोकी को मोहित करते हैं तो यहां पर केवल कल्प तरु का वर्णन किया गया केवल फल का वर्णन किया गया केवल क्रीड़ा सरोवर का वर्णन किया गया केवल के कमल की कलियों का वर्णन किया गया उपमेय गायब प्रस्तुत गायब है और अप्रस्त को ही प्रस्तुत किया गया इसे अश्योक्त अलंकार है सरोवर यह नी कहा गया कोई अपूर्व सरोवर है जिसमें क्रीड़ा का कोई अपूर्व नाल उत्पन्न हो रही है यह अश्योक्त अलंकार का अस्योक्ति का एक स्वरूप है कि जहां करके जो उपमान है वो उपमेय को निगीर्ण करके निगल करके केवल अपने स्वरूप को ही प्रस्तुत करे वो अश्योक्ति रूप काश्योक्ति कहते हैं वो रूप काश्योक्ति का, का प्रयोग हो रहा है स्वानंदपूर्ण स्वरूप फलायो ये के पूर्ण रूप फल रूप होकर के जो फल हिषि प्रयाजू आपके श्रीअंग में विराजमान हैं इन फलों की हम वंदना कर रहे हैं उस रसद कुंज की हम वंदना कर रहे हैं उन दिव्य कमलों की वंदना कर रहे हैं जो लाल जी को मेरे जो उपास्य है उनकी सर्वप्रिय वस्तु है और आज सर्वोत्तम वस्तु को श्री श्याम सुंदर को समर्पित करके मैं कैसी धन्य हो रही तो श्री लाल जी के श्रीहस्त में किशोरी जी को समर्पित करके पहले अभिशाल का वर्णन आया था पूर्व श्लोकों में उनमें समर्पित करके मैं परम परम आनंदित हो रही हूं ऐसी है श्री जो आपके श्री चरणार विद की मैं वंदना कर रही हूं श्री राध के तव नमस्तन आयो और ये रस ऐसा है जो नव है ये नव सदा नित्य नया है क्योंकि यहां पर शिव वृंदावन निकुंज में प्रत्येक दिन प्रथम मिलन है प्रत्येक दिन नहीं प्रत्येक क्षण प्रथम मिलन इसलिए यहां पर जो मधुआमी है वो मधुआमी प्रतिक्षण होकर के मधुआमी विराजमान है इसलिए नव वृंदावन नव सखी नव कुंज कुंज नव विलास नव युगल नव सखी नव प्रिया सब नव नव होकर के ही विराजमान नव उल्लास नव नव उल्लास होकर के विराजमान ऐसे नवस्तन मंडलाय श्री किशोरी जो आपके श्रीअंग की जो अपूर्व आभा चारों बिखर रही है उसकी हम वंदना कर रहे हैं तस्मय नमः उसमें उसके लिए हम अपने अहमता ममता दोनों को समर्पित कर रहे हैं आगे कह रहे हैं पत्रावलीम कपोले विचित्र नव अंगम धताशे श्री राधे के मै राधिके मई विदेह कृपावलोकम कुलहेश आपका अभिसार कराने के पूर्व आपकी मैं तब सेवा करूंगी कृपा करके मुझे अपनी श्रृंगार सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें जिससे मैं आपको श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित करूं और जब ये करती है उस समय सर्वदा सर्वदा उसके हृदय में अभिलाषा है वो चर्चा भी ऐसी करेगी जिससे लाल श्री किशोरी जी के हृदय में उत्कंठा बढ़े और उत्कंठा बढ़ाकर के श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त में मुझे उनकी सर्वोत्तम वस्तु समर्पित करनी मैं जिनकी दासी हूं उन श्री स्वामी को आज उनकी सर्वोत्तम वस्तु समर्पित करने के लिए ले जा रही हूँ तैयार कर रही हूं इस प्रकार श्री लाल और प्रिया इन दोनों का सुखी परम परम सुख है उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम जो वस्तु है उस सर्वोत्तम वस्तु को एक दूसरे को समर्पित कर रही है और दोनों को ही परम परम सुख दे रही है समर्पण करके शिव प्रिया जी को भी सुख जिनकी स्वादासी में हूं और जिन प्रिया के भी प्यारे हैं उन प्यारे को भी परम परम सुख मदीशा नाथत्व ब्रिज चंद्रम ब्रिजनेश्वरी तन्नाथात्व तुल सखी ते तो ललताम विशाखा शिक्षा वितरण गुरुत्व प्रिय सरो ग्रीन द्रव तत्प्रेक्षा ललित रथ दत्व रघुनाथ दास गोस्वामी जी मन शिक्षा में प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा अपना अभिमान क्या है बिल मदीशा श्री राधारानी मेरी स्वामी हैं फिर श्याम सुंदर कौन है बिल नातत्व मेरी स्वामी के प्यारे श्याम सुंदर हैं और प्यारे की प्यारी वस्तु तो दुग्नी प्यारी होती है इसलिए श्याम सुंदर मेरे दुग्ने प्यारे हो गए मदीशा नातत्व मेरी स्वामी तो निज अभिमान तो रखेंगे राधा दासी का परंतु तो लक्ष्य है जुगल को सुख प्रदान करना मदिशा नाथत्व ब्रजन श्री ब्रिजपुन चंद्र मेरी स्वामी के नाथ हैं इसलिए दुग्ने प्यारे हुए तम नाथ नाथात्व नाथा और उन श्याम सुंदर की नाथा स्वामी कौन हैं श्री राधारणी है इसलिए राधारणी चौगनी प्यारी हो <laughs> प्यारी की प्यारी वस्तु दुग्नी और उनकी प्यारी वस्तु तो चौदनी प्यारी हो गई तो मेरी जो स्वामी है वो मेरे लिए चौदनी प्यारी हो गई इस दासी की स्वामी श्री किशोरी जो वे चौगनी प्यारी हो गई और तंतुल सखी तो ललता और इन युगल की अतुल सखी होकर के कौन विराजमान है श्री ललता वे प्यारी हो गई अपनी जो गुरुमंजरी हैं जिनका यूथ युःत है यूथेश्वरी वे यूथेश्वरी और भी ज्यादा प्यारी हो तो अनुगंत्री सर्वदा अनुगम्य का अनुसरण करके ही राग मार्ग में रहती है राग मार्ग का ये रागानु का जो मार्ग है रागानु मार्ग में हम अनुकरण किसका करेंगे हम किशोर का अनुकरण नहीं करेंगे हम श्याम सुंदर का अनुकरण नहीं करेंगे हमारी जो अनुगम हम हैं अनुगंत्री अनुगमन करने वाली हमारी अनुगम्या कौन है हमारी अनुगम्या होंगी हमारी युथेश्वर श्री ललता जी तत्व तो सखी तलताम तो विशाख्याम प्रेष्ठाली गुण विशाखा जो है वो सबसे ज्यादा पृष्ठ गुण में मुकुटमणि होकर के श्री विशाखा विराजमान है वे ललता विशाखा हमारी परम परम आराध्य हो गई परंतु तो उनका भी अवकरण नहीं किया जाएगा ललता विशाखा का जो प्रिय नर्म सखी है उनका अनुगमन करने वाली कौन है उनका अनुगमन करने वाली है प्रिय सखी प्रिय सखी हो गई श्री विशाखा नहीं श्री वृंदा जो अपने आप को निकुंजी की सबसे छोटी दासी करके मानती पद वे भी हमारी उपास नहीं होंगी वहां तक तो पहुंच हमारी पहुंच नहीं है हमारी पहुंच कहां होगी तब हमारी पहुंच होगी प्राण सखी गण श्री रूप मंजरी वे रूप मंजरी वृंदाजी का अनुगम अनुगमन करेंगी श्री वृंदाजी वे ललता विशाखा का अनुगमन करेंगी और ललता विशाखा श्री प्रिया लाल का अनुगमन करेंगी तो मुख्य रूप से हमारी जो अनुगंत्री होती हैं हा हम अनुगंत्री की जो अनुगमें होती हैं अनुगम होती है सर्वदा सर्वदा श्री प्रिय नर्म सख सक, प्र जो प्रिय सखी होकर के अपने आप को छोटी करके मानती हैं कुंज में कुंज के कुण्ज मैं, की यूथ में सबसे छोटी होकर के विराजमान और मंजरी वृंदा का अनुसरण करते हुए वृंदा श्री विशाखा ललता इनका अनुसरण करते हुए श्री प्रिया लाल की सेवा करती हैं ऐसी जो प्राण सखी है उन प्राण सखी का अनुगमन करके ये जो नव दासी है नित्य सखी है या नित्य सखी उनका अनुगमन करते हुए विराजमान इसका पूरा नक्शा यदि देखें तो नक्शा ये है के नुकुंज में तीन प्रकार की सखी है एक सखी है कृष्ण स्नेहा परंतु उनका अनुकोन कोई नहीं करता लीला में तो है मधुर का इत्यादि सखी है जो कृष्ण से ज्यादा स्नेह करती हैं राधिका से भी उतना स्नेह नहीं करती हैं कृष्ण में उनका स्नेह ज्यादा है परंतु उनका अनुगमन नहीं किया जाएगा और कोई भी उनका अनुगमन नहीं करता है क्योंकि उनमें एक दोष है और वो दोष ये है कि वे कृष्ण के पक्ष की इतनी पक्षपातनी कि कई बार श्री राधिका की भी अवज्ञा कर देती बोले अरे ज्यादा ऐठ मत कर ये यवंत अंजलि का पानी है ये हाथ की रेत है श्याम कितने बड़े हैं वे तेरे चरणों में झुक रहे हैं तू मानी नहीं रही है ऐठे ही जा रही है ऐसे ऐठ करना जाना शोभा नहीं देगा देखते तेरी ऐठ कब तक रहे ऐसा कहकर के हाय हाय श्री किशोरी की भी यदि अवज्ञा कर दे तो वो कभी भी अनुकार्य नहीं हो सकती तो निकुंज लीला में श्री वृद्धारायण की रसोपासना में सभी संप्रदायों में जितने भी रसिक संप्रदाय उन सभी रसिक संप्रदायों में कृष्ण स्नेहाधिका सखी का कभी भी अनुकरण नहीं किया जाता रागात्म काम सत्ता ये रागानुगोच है रागात में कहा जो भक्ति है उसका अनुसरण करने वाली भक्ति है रागानुगा भक्ति हम रागान को भक्ति के उपासक हैं स्वयं नायिका बनकर के श्याम सुंदर का अभरपान करने की दूर दूर तक अभिलाषा नहीं है नायिका बनकर के श्याम सुंदर के साथ में रहने की अभिलाषा कभी है ही नहीं अंध हो जाएंगे गोपी भाव रखने पर नायिका भाव रखने पर सेवा का सर्वोत्तम सुख नहीं मिलेगा इसलिए कृष्ण स्नेहा जो सखी हैं वे कभी भी हमारी अनुकारिया नहीं हो सकती हम जो अनुगमन करेंगे वो अनुगमन करेंगे कौन का श्री समस्नेहा दूसरे प्रकार की जो सखी हैं वे हुई सम स्नेहा समस्नेहा भी दो प्रकार की एक समनेहा हैं जो के प्रिय नर्म सखी हैं और दूसरी है पुरी सखी प्री नर्म सखी वे जो सखी सहेली सहचरी तीन कोटि में सखी हो करके श्री राधिका के कार्य में तुरंत तैयार अपना हेल्पिंग हैंड देने के लिए सर्वदा तैयार सहचरी का तात्पर्य है कि जहां पर मित्रता का भाव विराजमान है एक शैया के ऊपर बैठ जाएंगे बराबर एक थाली में भोजन कर लेंगे आप तेरी साड़ी में पहन लू मेरी साड़ी तू पहन ले तेरा हार मैं पहन लूं मेरा हार तू पहन ले ये भाव राजमान बराबर का भाव राजमान सखी साहिल और सखी सहचर ये सहचरी हुई और सहेली वो हुई जो हृदय से सदा श्री किशोरी जी का सुख चाहती तो सखी का तात्पर्य है हेल्पिंग हैंड मेरा सदा राधिका के लिए है ये हो गई सखी सहचरी हो गई जहां पर असंकोच द्वारा असंकोच बुद्धि द्वारा मैत्री के द्वारा श्री किशोरी जी के साथ में जहा एक आसन इत्यादि का भी कहीं बटवारा करती हुई आसन को भी अपनाती हुई जहां पूर्वक कंधे के ऊपर हाथ रखकर के चल रही है और सहेली का तात्पर्य है हृदय से भी सदा चाह रही हैं, तो यह होगी प्रियम सखी के तीन भेद सखी सहचरी सहेली और एक चौथा भेद है सुंदरी सुंदरी हम चाहते ही नहीं सुंदरी वो है जो सुंदर का स्वयं आस्वादन करना चाहे तो शुभ वृंदावन की लीला में सखी सहचरी सहेली इनकी महिमा है सुंदरी बनकर के जो श्यामचंद्र के साथ में नायिका बनकर के आस्वादन करना चाह रही है वे कभी भी अंग कार्य ही नहीं उनका इमिटेशन किया ही नहीं जाएगा वे इमिटेटेड इमिटेशन उनका कभी न, उनका कभी भी अनुकरण नहीं किया जाएगा तो समस्नेहाओं में जो दो प्रकार की सखी थी एक प्रिय नर्म सखी जिनको सखी सहेली सहचरी कहा गया और दूसरी थी प्रिय सखी उन प्रिय सखियों का मुख्य रूप से अनुकरण करेंगे पंत मुख्य रूप से अनुकरण कौन करेंगे जैसे श्री वृंदाजी, जैसे श्री नांदी मुखी जी ये छोटी सखी हैं, हैं भले देवी पंथ सबसे ज्यादा अपने आप को छोटी करके मानती हैं, और विशेष रूप से कृपा मई होकर विराजमान इसलिए गौरियाओं की एक पद्धति है और वैष्णव मातृ एक पद्धति है कि वह श्री तुलसी जी को कंठ में धारण करता है कि हम उनके अनुगति को ग्रहण किए हुए नुकुंज में राधा रानी की परिकर की सबसे छोटी अपने आप को मानने वाली उनकी कृपा ही हमारे ऊपर मिलेगी भी बड़े कृपालु हैं हमारे ऊपर भी कृपा मिलेंगी और हमारे प्राकृत को चिन्मय बना करके सेवो बना करके सेवा के बना करके वे विराजमान हैं तो जैसे हलवाई की दुकान पर रखी हुई मिठाई और उसमें तुलसी का पत्थर डलते ही वो चिन्मय बन जाती है महाप्रसाद बन जाएगी ऐसे ही ये देह तुलसी कंठी माला धारण करने पर तलक धारण करने पर ब्रजरश धारण करने पर चिन्मय हो गया धारण की और धारण करके कृपा से ही हम आगे भजन करेंगे और इनका भजन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उन करेंगे अब तीसी की कस, आ, एक थी तोला जाए एक पहले में कृष्ण के पृथ्वी दूसरे पहले में राधारानी के तो उनका राधाणी वाला पल्ला कुछ नवा ही रहेगा तो झुकाव तो राधा रानी की हो रही उनका ललता विशाखा सबका प्रकार की सखी हैं वो है सखी स्ने का स्पष्ट रूप से श्री राधा रानी के प्रति स्नेह रखने वाली जैसे श्री वृंदा जी जैसे श्री नानी मुखी जी ये जैसे श्री धनिष्ठा जी ये श्री आदिका के प्रति अत्यंत अत्यंत स्नेह करके विराजमान है अब ये जो हैं, श्री बुंडा इत्यादि इनका अनुसरण कौन करेंगी इनका अनुसरण करेंगी नुकुंज में जो दासी रूप में अपने आप को मानती हैं, वे श्री रूप मंजिरी रथ मंजिरी जो नित्य परकर हैं जीव कोटि में नहीं है नित्य परकर उनका नाम ही है पुराण तो प्राण सखियों की अनुकार्य है प्री सखी तो प्री सखी की अनुगंत्री हो गई प्राण सखी और प्राण सखी की अनुगंत्री कौन हो गई ये नवदास okay. तो हम रूपमंजरी का अनुगत्य ग्रहण करके अपनी जो युथेश्वरी है उनका अनुवत्य ग्रहण करके हमारी जो गुरुमंजरी हैं और हमारी श्री रूपमंजरी हैं वे अनुवत्य ग्रहण करेंगे श्री बिंदा का प्रिय सखियों का प्रिय सखी गर्ण गर्ण नर्म का आनवत्य ग्रहण करेंगे और प्रिय नर्म सखी आन ग्रहण करेंगी श्री राधिका और कृष्ण का तो इस प्रकार कम कम करके जो जहां विराजमान हैं तो वहां पर यह जो नवदासी है यह भी अभिलाषा कर रही है कि हे श्री स्वामी जो श्याम सुंदर की और आपकी सबसे ज्यादा प्रियतम जो वस्तु है उस प्रियतम वस्तु को समर्पित करने के लिए मैं उत्सुक हूं और उस प्रियतम वस्तु को समर्पित करने के लिए कब मैं आपका श्रृंगार रचना करूं। तो करूंगा कुछ योग कपोले कब आपके रसद कुंज के ऊपर पत्रावली की रचना करते हुए कब आपकी विषभ कुंज कपोल उनके ऊपर मैं पत्रावली की रचना करते हुए कब विराजमान होंगी विचित्र कबरी और कब आपकी बेनी उनको गूझते हुए नव मल्लिका भी नई मल्लिका से आपकी बेनी को गूजते हुए मैं कब विराजमान होंगी और अंगं च भूषण तुम आप हर और आपके श्रीअंग आपके अंग अंग को आभूषणों से सजाने के लिए तत्व तो आभूषणों आभूषण को आपके अंग से सजाने के लिए भूषण भूषण अंगम है यहाँ पर आभूषण से प्रियाजी की शोभा नहीं है बल्कि प्रियाजी के कारण आभूषण की शोभा है ऐसी आपके अंगम तो भूषण तुम आवरण आपके अंग जग शिवलाल की जय तो अंगम तो भूषण तुम आपके अंग उनको आभूषित करने के लिए अंग जो है उनको आभूषित करने के लिए वृताशे कब तो मैं आशा धारण करके विराजमान हूं श्री राध के मैं विधे कृपावलोकन श्री के मुझे कृपा का अवलोकन आप कृपा करके प्रदान करें मुझे ये स्वश प्रदान करें कि मैं आपकी सेवा कर सकूं और इस प्रकार आपको सजा करके मैंने जो आभूषण बनाए हैं उनकी धन्यता प्राप्त करते हुए आपके अंगों के द्वारा आभूषणों को आभूषित करके आपको सजाऊं और आपको सजा करके आप जिस समय श्री श्याम सुंदर को सर्व समर्पण करते हुए श्याम सुंदर की सेवा करें और श्याम सुंदर आपको ग्रहण करके जहां अपने आप का सर्व समर्पण करके आपकी सेवा करते हुए विराजमान हो क्योंकि तत्सुखी भाव में मिस काम तो यहाँ पर है ही नहीं मिलन में काम तो है ही नहीं इसलिए युगल को सुखल युगल युगल को सुख प्रदान करते हुए जहां पर भाव धारण करके विराजमान हैं ऐसे श्री राधे के मैं विदे कृपावलोकन हे श्री राधिक मेरे ऊपर आप कृपा का अवलोकन कभी प्रदान करें कल कर मेरे ऊपर अपूर्व से कृपा करते हुए विराजमान होंगे कृपा अवलोकन प्राप्त करने पर ही ये सेवा मुझे प्राप्त होगी तो कृपा के बिना निसाधन से यह सेवा प्राप्त नहीं हो सकती है तो क्या ये सेवा मुझे मिलेगी ये सेवा मुझे कम मिलेगी तो कृपा जहां पर कृपावलोकन जहां भी कहा जहां भी कृपा शब्द आया वहां पर दो शब्द अपने आप जोड़े हुए चले आते हैं हम साधकों के लिए दो ही वस्तुए एकमात्र वस्तुए हैं एक हमारा आधार है वो है किम और कदा किम के द्वारा ऐसी दुर्लभ वस्तु क्या मुझे मिलेगी जिसमें कोई योग्यता नहीं है और हाय ये वस्तु केवल आपकी कृपा ही दे सकती है वो कृपा कब उदित होगी और जल्दी से कृपा उदित हो तो कदा में दो वस्तु कि ये मैं अपराधी हूं अयोग्य हूं और ये आपकी कृपा ही मुझे दे सकती है और जल्दी से जल्दी कृपा दे कृपा कर, मिले और परम वस्तु वस्तु है, दुल्ला के प्रति एक व्यक्ति अभिलाषा कर रहा है परंतु तो आप इतनी उदार हो कि योग्यता का विचार न करते हुए भी उस वस्तु को प्रदान करोगी तो पत्रावली में रचयितुम कपोले श्री श्याम सुंदर के जी को सजाते हुए जिससे मैं श्री मस्तक के ऊपर कोई काम यंत्र अंकित करके मैं विराजमान होंगी बिंदी के भीतर ही परम सूक्ष्मता के साथ मैं तुलिका से आपके श्री मस्तक के ऊपर जब बिंदु की रचना करूंगी उस बिंदु के बीच में ही कहीं काम यंत्र जो ककार लकार इकार, रूपी जो बिंदु दरूपी जो काम बीज है उस काम बीज को भी अंकित करके कब विराजमान होंगी कब मैं आपके श्रेस्त चरण इनमें कहीं श्री श्याम सुंदर के नाम का अंकन करके आपके नाम का अंकन करके श्याम सुंदर से कहूंगी श्याम सुंदर जी ढूंढ करके बताओ राजा नाम कहां लिख रहा है इस मै के बीच में तो पत्रावली पत्रावली के बीच में श्री राधिका नाम से आपको अलंकृत करके कृष्ण नाम से अलंकृत करके तब मैं आपको आपकी पत्रावली की कपोल के ऊपर सुंदर कमल पत्र उनकी रचना करते हुए वृक्षस्थल के ऊपर सुंदर जो बाजमावन है उनके आगे पीछे जो चंदन उनके द्वारा पत्रावली की रचना करके कुछ लोग कपोले आपके रसद कुंजों पर आपके विषर कुंजों पर कब तो में अंकित करते हुए विराजमान होंगे और बद विचित्र कवरी आपकी विचित्र कवरी जो सुंदर वेणी है उस वेणी की रचना करते हुए नवमिल से अंगम चूषा तुम आभरि दताशे आपके श्रीअंग उनको आभरणों से आभूषित करते हुए मुझे ये क्या किनपुर दुर्लभ मुझे माने मेरे शरीर के व्यक्ति को जो कि सर्वथा साधन विहीन है ऐसे अकिंचन को ऐसी दुर्लभतम वस्तु क्या आप प्रदान करेंगी और श्री राधे मैं विधेय कृपावलोकन कब करेंगी कब मेरे ऊपर कृपा का अवलोकन करेंगी और श्री राधिका द्वारा कृष्ण नाम का कर स्मरण करके बस एक मिनट में खत्म कर रहे हैं श्यामेत सुंदर वरेत मनोहरित कंधर सो कंठम प्रकोल तलते मोह आकुली राधा सा राधिका मैं कदानुभवेत प्रसन्ना वे श्री राधिका मेरे ऊपर कब प्रसन्न होंगी जो के श्याम सुंदर के नाम को ग्रहण कर रही है ये नाम जैसे विषैले सर्प के मस्तक के ऊपर अमृतवर्ती होती है जो जहरीला सांप होता है उसके सिर के ऊपर एक सफेद लकीर होती है उसको अमृतवर्ती कहा जाता है कहते हैं उसके पास में विष भी होता है और अमृत भी होता है वह अमृत दान करके पुनः जीवन दान करके चरण जीव भी मना सकता है अमृत दान भी कर सकता है तो श्री कृष्ण विरह के लिए ये कहा गया कि विषामृत एकत्र मिलन तप्ते क्षोरस चरवा विश्वअमृत इनका एकत्र मिलन हो करके विराजमान ये कृष्ण नाम विराह में तप्त तहती हुई प्रिया के लिए वर्ती का नाम प्रकट करने वाला है वर्ती का, का काम करने वाला है बोलो जगन मंडल कृष्ण हर नाम संकीर्तन की जय हनुमान संकीर्तन श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ऐसा है जो कि विराह के महाज्वाला को समाप्त करने के लिए अमृत की वर्ती है हे शाम, शाम माने नव किशोर होकर की जो विराजमान शाम शब्द का तात्पर्य है सना नवकिशोर होकर की जो विराजमान हो शाम का मतलब है नव किशोर नवयुवती नवयुवक श्यामे सुंदर वरेती सुंदर स्वरूप अंग अंग का जो गठन वो अपूर्व सुंदर होकर के विराजमान तो रूप सुंदर फिर शोभा सुंदर फिर भाव सुंदर फिर कांति और दीप्ति सब सुंदर तो सुंदर होकर के वे विराजमान हैं। मनोहरेति, श्याम सुंदर श्री किशोरी के चित्त को बरबस आकर्षित कर लेने वाले हैं कंदर्प कोट ललते कंधर्प माने जिसके आगे किसका दर्प रहा उसका नाम है कंदक कामदेव कामदेव को इसलिए कहा गया कि किसी का भी अभिमान कामदेव के आगे नहीं रहा कौन ऐसा धर्मशाली है जो कि यह कहे कि मैंने कामदेव को जीत लिया किसी को ब्रह्मा जी ब्रह्मा दे, दे जय संदूर दर्प कंदर्प दर्प, दर्प श्री पतेर गोपी रास मंडल मंडना ब्रह्मादिक जो हैं उनके भी मन में अभिमान था कि हम बड़े परंतु तो उनको भी जीत लिया आदि कहकर के सब नारद ब्रह्मा शिव सबको मोहित करने वाला वो श्री कृष्ण का स्वरूप तो कंदर कोट ललता करोड़ों करोड़ों कंदकों से भी ललित होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान है सो नागर रेती सुंदर नागर होकर के विराजमान रस के पोषक होकर के विराजमान है सौ कंठ मंध ने उन श्री श्याम सुंदर के इन नामों को हे श्याम हे सुंदर हे मनोहर अब एक एक नाम में न जाने कितनी कितनी लीलाएं श्रीपुर जी के अवचेतन में विराजमान श्याम कह कर श्याम सुंदर के कितनी रूपमाधुरी एक एक अंग में जो नव यौवन छलक रहा है समानी रहा है वह प्रकट हो रहा है सुंदर और कहकर कि कितनी रूपमाधुरी सामने प्रकट हो रही है मनोहर होकर के कंदर्पकोट कंदर्प ललित कंदर्पकोट ललित होकर के जो विराजमान ललित का तात्पर्य है स्वल्प धन्यमा के द्वारा जहां अपने भाव को भी प्रकट कर देते हैं और सुनागर माने रस के पोषक होकर के विराजमान है ऐसे श्याम सुंदर के नामों को जो बड़े परिकर से युक्त होकर के सार्थक होकर के अनेक अनेक संदर्भों को अपने भीतर रेफरेंस को अपने भीतर समाये हुए हैं ऐसे जो सन्दर्भ जो नाम है उन सुंदर नामों को अपने भीतर समाये हुए अन्य गृह दिल में ग्रहण करती है रात्रि में तो उनको शांति का मिलन प्राप्त है श्रीमत ने गीत की जी में या भाव विशेष रूप से प्रकट किया कि दिन को पसंद नहीं करती हैं और सखागण रात्रि को पसंद नहीं करते कृष्ण से वे होता है इसलिए श्री रात्रि में सखागण श्री दिन की लीला का वर्णन करते हैं अपने युथ में और दिन के समय श्री अपनी लीला का अपने के बीच में गायन करते किशोरी लीलाज मानी तो अन्य ग्रहण थी दिन में जो श्री कृष्ण के नाम ग्रहण करती हुई वो आकुल आक्षी अत्यंत आकुल हैं परंतु ये कृष्ण नाम उनके लिए अमृत वर्ती के समान जीवनदायी होकर के विराजमान है सारा हाँ का मैं प्रसन्ना वे ऊपर प्रसन्न होंगी के मदा क्योंकि आपकी कृपा के द्वारा ये वस्तु प्राप्त होती है जहा कपाई आई वहां पर केव मौका कदा ये दो वस्तुएं अपने आप आ जाएंगे वो श्री मदन मोहन लाल की जय आज के आनंद की जय गौर हरी बो गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय श्री राधा रमन हरि गोविन्द जय जय yeah. राधा रमन हरि गोविन्द जय गितताय गौर हरि हरिबू